चलो बात है देखिए बाईसवा सूत्र है कर्म सोपक्रम और निरुपक्रम होते हैं तक संयम आज उन कर्मों में संयम करने से मृत्यु का ज्ञान होता है मृत्यु का ज्ञान कैसे होता है उन कर्मों में संयम करने से मृत्यु का ज्ञान होता है मृत्यु किस देश में होगी किस काल में होगी किस कारण होगी पूरा पूरा पता चल जाता है जो प्रबुद्ध लोग है वो फिर खूब और ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं अन्य भाव से अच्छा जी अब देखो यहाँ भाषण में आयुर्विभाकम कर आयु रूप फल देने वाले आयु रूप फल देने वाले कर्म दो प्रकार के होते हैं शोपक्रमम क्या नरुक्रमम जाति आयु और भोग किसका फल है कर्मों का ही फल है जन्म आयु और तो आयु रूप तो फल देने वाले कर्म दो प्रकार के होते हैं शोपक्रम और क्रम शोपक्रम और नरुक्रम तो मृत्यु का संबंध तो इसी के साथ है ना आयु के साथ मृत्यु अनेक मतलब है तो ना आयु के साथ में है आगे देखेंगे तथा उन दोनों में उन दोनों में अब पहले किसको समझाएंगे सोपक्रम को यथा यथा जिस प्रकार फैलाया हुआ गीला वस्त्र अल्प काल में सूखता है अल्प काल में सूखेगा तथा करते उसी प्रकार से सोपक्रम सोपक्रम कर्म होता है सोपक्रम कर्म होता है मतलब वो किसी शीघ्र वो फल दे देगा शीघ्र अपना फल दे देगा फैलाया हुआ उसी प्रकार आगे दे फल देने के लिए तत्पर जो कर्म है उसे क्या कहेंगे इसको फल देने वाला यथा चाह तदयो और, चा और जिस प्रकार रखा गया तदय अर्थ है वही गीला वस्त्र संपिंडितम क्या वह समेट कर रखा गया और जिस प्रकार समेट करके रखा गया वही गीला वस्त्र चरण संध कर दीर्घ काल में सूखेगा देर में सूखेगा है ना एवं निरुपक्रम इस प्रकार से कैसा कर्म है निरुपक्रम जो कि दे में फल दे दे देता है ना धीरे धीरे फल को देता है जिन काल में फल देता है उसे क्या कहते हैं निरुपक्रमेरे धीरे धीरे फल देगा अब देखो अब ये कितना एक दृष्टान्त हुआ ना अब दूसरा दृष्टान्त देते हैं जैसे देखना की शुष्क केण में यदि अग्नि डाल दी जाए तो पुरंत जल जाता है तो वैसे क्या कहे उसको कर्म होता है लगाइए यथा क्या चा अग्नि क्या यथा और जिस प्रकार से लगायेंगे मुक्तता वापनी क्या यथा और जिस प्रकार सुस्के के कक्ष मुक्त कक्षे कर्थ यहाँ पर तीर्ण समूह कि सूखे तीर्ण समूह में मुक्ता डाली गई सूखे तीर्ण समूह में डाली गई कौन अग्नि सूखे तीर्ण समूह में डाली गई क्या वातेन युक्ता और सब प्रकार हवा और सब और, और चारों ओर से क्या हैं और सब ओर से हवा से युक्त सब ओर से हवा से युक्त तुम अग्नि मतलब अच्छी तरह से क्या है की चारों तरफ से हवा चल जाए तो क्या अग्नि और जल्दी चला देगी पंक्ति लगाएंगे चाय था और जिस प्रकार सुख के कक्षे इस शुष्क तीर्ण समूह में डाली गई, सूखे तिनकों के समूह में डाली गई, तथा सब और अग्नि से युक्त क्या कहेंगे सब और सब और चारों ओर चारों ओर अग्नि से युक्त चारों ओर वात से युक्त चारों ओर वायु से युक्त कौन और शुष्क तीर्ण समूह में डाली गयी कौन सुख शुष्क तीर्ण समूह में डाली गई तथा तथा चारों ओर वाक से अग्नि अल्पकाल में या जल्दी ही अल्पकाल में ही तृण समूह को जला देती है अल्पकाल में ही तृण समूह को जला देती है तथा उस प्रकार शोपक्रम कर्म होता है लग गया? अब को समझाते हैं यदि गीली ले गीले में अग्नि डालो तो जल्दी जला पाए तो वह नुरुपक्रम कर्म धीरे धीरे भूगल जाएगा यथा और जिस प्रकार सासो कर्थ है सायो और जिस प्रकार तृण राशो का अर्थ है की तृण यहाँ वहाँ सुष्के था ना तो तृण से यहाँ ले लेना हरितेशो जैसे हरिवितरण समूह में कैसा हरे में या गीले तिरण समूह में आर वितरण और जैसे हरे तरण समूह में क्रम क्रम से ये क्रमता है ना कि क्रम से अवयवों में डाली गई अग्नि क्रमता अवयवेश अग्नि वही अग्नि अग्नि वही और जिस प्रकार हरित तो किरण समूह में क्रम से क्रम से अवय में लगाई गई अग्नि जैसे हो एक जगह अग्नि फट जाए तो क्या होगा पूरी पूरा समूह जाएगा समूह हो एक स्थान पर अग्नि की एक चिंगारी गाड़ी फट जाए तो पूरा तरण समूह दब हो जाता है लेकिन यदि हरितूह हो और फिर जलाना जरूरी हो तो व्यक्ति क्या करता है कई जगह आग लगाता है थोड़ी यहाँ थोड़ी वहाँ थोड़ी वहाँ ऐसा तो क्रम से उसके अवयवों में आग लगाता है एक जगह लगाने से हो जाता है वही है अब ध्यान देंगे यहाँ पर से हरित्रण समूह में और यथा जिस प्रकार चाह समूह में क्रम से अवयवों में निष्ठा करके लगाई गई या डाली गई क्रम से अवयव से अवयव किसके हरित्रण समूह में अवयव किसके क्रम से हरित्रण समूह में लगाई गई अग्नि हेज कार से दीर्घ काल में जलाती है किसको को दीर्घ काल में जलाती है तथा उसी प्रकार क्या होता है कि धीरे धीरे अपना फल देता है कौन सा आयु रूप फल आयु रूप धीरे धीरे देता है तो लंबी आयु हो जाती है आयु रूप फल देने से क्या होता है लंबी आयु हो जाती है ये मतलब हुआ सरेकम क्या भविकम आयुष कर्म कर्म विधम आयुष कर्म कर्म कर है आयु प्रदान करने वाला कर्म है और एक भविकम का है एक जन्म में संपन्न एक जन्म में संपन्न या एक जन्म में संचित आयु प्रदान करने वाला कर्म है आयु प्रदान करने वाला कर्म कैसा एक भविकम का है एक जन्म में संचित तो इस जन्म या पूर्व जन्म में संचित हुआ है पूर्व जन्म में एक जन्म में संचित आयु प्रदान करने वाला कर्म दो प्रकार का होता है उन कर्मों में संयम करने से अपरात है ना सूट में अपरात ज्ञानम अपरांत ज्ञानम सूट में अपराध ज्ञानम आया है ना उसमें तस्वीर समा से अपरात ज्ञानम अपरांत करायणस प्रायण से करके मरण कि मरण का ज्ञान हो जाता है किसका ज्ञान होता है <ंथ> हाँ मृत्यु का ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को नहीं तो पता नहीं चलता कब मृत्यु आएगी और अचानक आ जाती है खुद भी वो लोग नहीं सोचते हैं कितनी जल्दी मर जाएंगे और यह मर जाते हैं अरिष्टे हुआ हुआ अरिष्टे अथवा अरिष्टों के द्वारा मृत्यु का ज्ञान होता है किसके द्वारा अरिष्टों के द्वारा अरिष्ट कर होता है मृत्यु सूचक चिन्ह मृत्यु सूचक संकेत के द्वारा भी मृत्यु का ज्ञान होता है तो कोई योग साधना की चीज नहीं है यार अरिष्ट अरिष्ट तो सबसे जीवन में आते हैं अरिष्ट है ना और उसमें क्या है संयम या योग साधना है आगे देखेंगे अरिष्ट को बताते हैं त्रिविधम अरिष्टम अरिष्टम त्रिविधम अरिष्ट तीन प्रकार के हैं कौन आध्यात्मिकम आधि भौतिकम क्या आधिदेविकम आध्यात्मिकम आधि भौतिकम क्या आधिदेविकम इसी करते इस प्रकार इसी अरिष्टम त्रिविधम इस प्रकार अरिष्ट तीन प्रकार के होते हैं तत्प्रकार से उन तीनों में आध्यात्मिकम आध्यात्मिकम करके यहाँ पर देह संबंधी क्या थे देह संबंधी, देव इंद्रिय संबंधी है ना हाँ अध्यात्म में यहाँ पर आत्मा सब आत्मी है आध्यात्मिक आदि भौतिक और क्या होता है आदि हाँ तो देह संबंध दे इंद्रिय संबंधी है ये अब देखिए कान दोनों कानों में को उंगली से बंद कर दो तो अंदर शब्द सुनाई देता है तो कहते हैं जिसकी मृत्यु सन्निकट होती है तो उसको वह शब्द सुनाई नहीं देता है तो कान बंद करने पर शब्द ना सुनाई देना यह एक अरिष्ट है मृत्यु का तो मृत्यु उन दिनों में आध्यात्मिकम मतलब आध्यात्मिकम अरिष्टम आध्यात्मिकम अरिष्टम आध्यात्मिक अरिष्ट को कहा जाता है स्वदेह पीहित करना गोसम न सुनोती पीहित करना स्वदेह गोसम न सुनोती पीहित करना मतलब यहाँ पर है क्या कहेंगे बंद हुए बंद है कान जिसके मतलब कान बंद किए कान बंद किए हुए मनुष्य या मनुष्य कान बंद करने पर मनुष्य कान बंद करने पर अपने देह में होने वाले शब्द को नहीं सुनता है कान बंद किया हुआ मनुष्य अपने देह में होने वाले शब्द को नहीं सुनता है गौतम तो का शब्द ध्वनि कान बंद करने पर मनुष्य अपने देह में होने वाली ध्वनि को नहीं सुनता है और आग बंद करो तो कुछ चमक समझ में आती है कुछ प्रकाश समझ में आता है ना आग बंद करने पर तो कैसे है जिसको प्रकाश समझ में ना आए उसको समझना कि मृत्यु आने वाली है प्रकाश प्रभात बंद करने पर प्रकाश ना दिखाई देना भी क्या है ये अरिष्ट है मृत्यु सूचक चिन्ह है लगाइए ज्योतिर्वा नेत्री नेत्र और सब शब्द ज्योति न पी अथवा नेत्र के बंद करने पर ज्योति को नहीं देखता है प्रकाश को नहीं देखता है आंख बंद करो तो कुछ आंखों से थोड़ा ज्योति दिखाई देगी प्रकाश वो नहीं दिखाई देगा निश्चित मृत्यु निकट है तथा आधिभौतिकम उसी प्रकार से आधिभौतिक दुख क्या है आधिभौतिक अरिष्ट क्या है ये भूतों संबंधी है न तो भूतों संबंधी अरिष्ट क्या है कि यम पुरुष पी यम दूतों को देखता है यमदूत लोगों को आप खोले हुए दिखाई दे जाते हैं उतर जाते हैं जैसे बहुत लोगों को बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु आ जाती है ऐसा ही यम पुरसान पर स्थिति लेने आते हैं ना तो कभी कभी पहले से किसी के पास पहुंच जाते हैं तो दोबारा दिराने वाले हैं कभी प्राय से यम पुरुषान पर स्थिति यमदूतों को देखता है यमदूतों को देखता है बड़े भयावने होते हैं उतर जाते हैं देख करते हैं बहुत भयावनी है अकस्मान पश्चिमी अतीतान पितरिन की अतीत पितरों को मतलब मरे हुए अपने पूर्वजों को अचानक है मरे अचानकों देख तो ये ये को देखना पितरों, पितरों को अचानक देखना और खुले हुए दिखाई दे जाएंगे कभी बस तो संकेत करते है कि वास्वी समय आ गया चार तथा आधि भौतिकम उसी प्रकार से आधिभौतिक अरिष्ट देखना स्वर्ग कम अकस्मात सिद्धांत हुआ पश्यती अकस्मात का अचानक अकस्मात स्वर्ग कम पश्यती है ना स्वर्ग के स्वर्गम हाँ यहाँ पर स्वर्गम अकस्मात ठीक है अकस्मात स्वर्गम पस्यती अकस्मात स्वर्ग लोक को देखता है स्वर्ग स्वर्गलोक का दृश्य दिख अकस्मात दिखाई देगा वह सिद्धांत अथवा सिद्ध लोगों को देखता है सिद्ध महापुरुषों को देखता है अचानक है ना बिना किसी कारण से कोई साधना वगैरह करने पर ये दिखाई तो अलग बात है पर अकस्मात ऐसे तो अकस्मात दिखाई दे तो वरिष्ठ है की अकस्मात स्वर्ग लोग को देखता है अथवा अकस्माते सिद्धों को देखता है तो ये सब क्या है ये सिद्धों को देखना स्वर्ग को देखना अचानक पितलों को देखना मरे हुए ये सब अरिष्ट मतलब है मतलब मृत्यु सूचक चिन्ह है वह सर्वम विपरीतम अथवा सब कुछ विपरीत होना अरिष्ट है सब कुछ विपरीत होना मृत्यु सूचक चिन्ह है सब कुछ विपरीत होना मतलब कि जो उदार व्यक्ति है वो अचानक कृपण हो जाए जीवन भर उदार रहा अचानक स्वभाव बदल जाए विपरीत स्वभाव हो जाए तो सोचना आखिरी है और जो कृपण व्यक्ति हो अचानक उदार हो जाए तो ऐसा स्वभाव तो विपरीत हो जाता है तो बस आगे आखिरी में ऐसा हो जाता है जो हमेशा बीमार रहते हैं अचानक स्वस्थ हो जाएंगे लोग बड़े खुश हो जाएंगे स्वास्थ्य ठीक हो गया और तो एक दो दिन मर करके वो लोग और जो हमेशा स्वस्थ रहे कभी बीमार ना हो बीमार हो जाए तो भी मतलब तो सब कुछ विपरीत उनकी क्रिया हो जाती है आखिरी में ऐसा हो जाता है या गुलाब रहते थे स्वभाव के थे गंगा कुटिया जो नया बना रहा है ना उधर ही रहते थे अच्छे महात्मा थे तो उनका बापू हमारे यहाँ मरे पिछले साल बापू से ज्यादा उनका आना जाना था तो बापू से उनकी खटपट होती नहीं थी थी। रहती थी और वो कुछ थोड़ा और साखरी में बहुत उदास हो गए बदल तो <laughs> जाता है अह देखिएगा सब कुछ विपरीत होना भी अरिष्ट है अनाती अपरांतम उपस्थितम अथवा अन जाना अनैन करते अरिष्टेन अथवा क्यों लगाया है एक तो संयम से जानने का ना और विकल्प में ये है अथवा अर्थ है अरिष्टेन अथवा अरिष्ट से जानता है क्या जानता है अपरांतम उपस्थितम मृत्यु उपस्थित हुई है मृत्यु उपस्थित होने वाली है थोड़ा अंतर देखेंगे संयम के द्वारा अपरांत को जानना और अरिष्टों से अपरांत को जानने में अंतर है अरिष्टों के द्वारा अपरांत को सामान्य रूप से जाना जाता है किस रूप से मृत्यु आने वाली है न और संयम के द्वारा विशेष रूप से जानेंगे किस देश में किस काल में किस नृत्य से आने वाली है विशेष पूरा ज्ञान हो जाएगा कितना यही है अरुंधति का नहीं देख पाता है हमें तो अरुंधति ऐसी नहीं दिखाई देता है जिसकी नृत्य ज्योति ठीक होते हो हुए अरुंधकी ना दिखाई दे तो कहते हैं कुछ ठीक आने वाली है ये देखिए ऐसे बहुत सारे हैं जी आगे मैत्रु बलानी मैत्री करुणा मुदिता पहले आया था प्रथम पार में कि मैत्री करुणा मुदिता में संयम करने से मैत्री आदि में संयम करने से मैत्री आदि का बल प्राप्त होता है भाष्य के द्वारा भी व्याख्यान देखेंगे है ना मैत्री करुणा मुदिता में संयम करने से तत्सबी बल प्राप्त होता है भाष्य में भी व्याख्यान आ जाएगा है ना मैत्री करुणामुदिता इतनी तीसरा भावना मैत्री, करुणा मुदिता ये तीन प्रकार की भावनाएं हैं। तीन प्रकार की क्या है कौन मैत्री करुणा और मुदिता तरह से उन तीनों के मध्य में सुखी सुबूते प्राणियों के प्रति मैत्री की भावना करके मतलब यदि किसी को सुखी देखे तो उनसे क्या है उनका शत्रु न बने उनसे द्वेष न करे कोई सुखी हो तो उनसे द्वेष न करे उनका शत्रु बनकर छीनने का प्रयास न करे बल्कि उनको अपना मित्र माने है ना बहुत लोग विफ करते हैं इसके पास इतनी संपत्ति हो गई मेरे पास नहीं ऐसा तो नहीं वो, वो मित्र अपने है। मित्र हैं उनकी संपत्ति अपनी ही संपत्ति है ऐसा मित्र मानना सुगतेश भूते सुखी प्राणियों के प्रति मैत्री की भावना करके मैत्री की भावना करके यहाँ मैत्री बलम लभते लिखा है तो धारणा ध्यान समाधि द्वारा ये जोड़ लेना क्यों ते संयम है ना लगाइए सुखी प्राणियों में मैत्री की भावना करके संयम के द्वारा वो हमारे मित्र है सुखी प्राणी हमारे मित्र है ऐसी भावना करें मतलब ऐसा विचार करें और फिर संयम के द्वारा किसमें मैत्री में संयम के द्वारा मैत्री बलम लगते मैत्री बलम लगते की मैत्री बल प्राप्त होता है मैत्री बल प्राप्त होता है इसका मतलब है मैत्री बल प्राप्त होने का मतलब है कि जब मैत्री बल प्राप्त हो जाएगा तो हिंसक प्राणी भी हानि नहीं पहुंचाएंगे वो भी मित्र बन जाएंगे हिंसक प्राणी भी हानि नहीं पहुंचाएंगे वो क्या बन जाएंगे मित्र बन जाएंगे तो ये मैत्री बल प्राप्त होने से जो पास में लगाइए पंक्ति की उन तीनों में पहले किसको बता रहे हैं मैत्री को ना कि सुखी प्राणियों में मैत्री की भावना करके की सुखी प्राणी हमारे मित्र है इसी भावना करे और फिर उस मैत्री में क्या कर दे संयम धारण तो उसमें मैत्री की भावना करके संयम द्वारा या धारणा ज्ञान समाधि द्वारा मैत्री बल प्राप्त होता है मैत्री बल प्राप्त करने से क्या होगा जो जो पास में आएगा सब क्या बन जाएगा मित्र बन जाएगा इन सब प्राणी भी मित्र बन जाएंगे वैध नहीं करेंगे ऐसा अब देखिएगा दुखते सुख ते दुखी प्राणियों के प्रति करुणाम भावित्वा की करुणा की भावना करके दुखी प्राणियों के प्रति कौन सी भावना करुणा की भावना करके और संयम द्वारा दुखी मतलब दुखी के प्रति करुणा करें दुखी प्राणियों के प्रति करुणा की भावना करके करुणा में संयम के द्वारा या करुणा में धारणा ध्यान समाधि के द्वारा करुणा बल को प्राप्त करता है कौन सा बल प्राप्त करता है करुणा बल प्राप्त करता है तो करुणा बल प्राप्त तो करने से क्या होगा की ये करुणा बल ये है ना दुखी दुखी प्राणियों दुखी प्राणियों की दुखी प्राणियों की दुख निवृति का सामर्थ्य जो दुखी प्राणी है ना उनकी दुख निवृत्ति जो दुखी प्राणी है उनका दुख निवृत्त करने का सामर्थ्य दुखियों की दुख निवृति का दुखियों की दुख निवृति का सामर्थ्य किसमें आ जाएगा योगी में तो करुणा बल का ऐसा है की दुख निवृत्ति का सामर्थ है दुख निवृति का हाँ वो दूसरों को दुख निवृत्त कर देगा सा दुख तो दुखी प्राणियों के प्रति करुणा की भावना करके संयम के द्वारा करुणा बल प्राप्त करता है करुणा बल क्या है दुख निवृत्ति का ऐसा। मुदिता की भावना करके मुद्रता करता या हर्ष हर्ष कि पूर्ण करने वाले प्राणी हो तो हर्षित हो व्यक्ति उनके प्रति की पूर्ण करने वाले प्राणियों के प्रति मुदिता की भावना करके संयम द्वारा या धारणा ध्यान समाधि के द्वारा मुरीता बल को प्राप्त करता है मुरीता बल को प्राप्त करता है मतलब है कि जो पास में आएंगे वो सब कैसे हर्षित हो जाएंगे हर्षयुक्त हो जाएंगे है ना में आने वाले सब कैसे हो जाएंगे हर्षयुक्त हो जाएंगे ऐसा तो ऐसे भावना की बात क्या करनी पड़ेगी धारणा ध्यान समाधि भावनाता की भावनाता कर भावना से या भावना के पश्चात होने वाली जो समाधि है समाधि जो है आज यहाँ पर समाधि लक्षणा से बोध कराएगा किसका धारणा ध्यान समाधि का समाधि का से धारणा ध्यान समाधि की भावना करने से जो धारणा ध्यान समाधि होती है वह संयम है लगे भावना करने से या भावना करने की बात भावना करने से जो धारणा ध्यान समाधि होती है उस धारणा ध्यान समाधि को क्या कहते हैं संयम तथा करके संयम करने से बलानी आगे क्या है अवन वीरिया जायनते वैसा करने से अबंध बिरणी कर वैसा करने से अव्याहत बल उत्पन्न होते, है। होते हैं कैसे बल अव्या बल उत्पन्न होते हैं अकाष्ट बल उत्पन्न होते हैं मतलब जो बल किसी से खंडित ना हो ध्वस्त ना हो वैसा बल उत्पन्न होता है तो ये सब जो मैत्री बल करुणा बल और मुरिता बल सब अव्याहत हो जाता है ठीक है मैत्री बल होने से जो पास में आएंगे मित्र बनते जाएंगे करुणा बल होने से जो पास में आएंगे सबकी दुख निवृत्ति होती चली जाएगी मुड़ीता बल होने से सम्बोधित होते चले जाएंगे अब देखेंगे तो मैत्री करुणा मुड़ी अब पापियों उपेक्षा तो बताते हैं है, भावना नहीं करनी है उनके प्रति कोई भावना हाँ पाप सी ले उपेक्षा पापी प्राणियों के प्रति उपेक्षा करना है उनमें को, कोई उनमें कोई भावना तो आ, पापी प्राणियों के प्रति उपेक्षा करना है पापी पापी प्राणियों प्राणियों की उपेक्षा उपेक्षा करना करना करना है उनमें कोई भावना नहीं करना है ततस्या तो संयम होगा तथस तथा और वैसा होने से कैसा होने से उनमे भावना न होने से किसमें काफी काफियों के प्रति भावना ना होने से अच्छा पापियों के प्रति उपेक्षा करना है और उस उपेक्षा की भावना नहीं करना है ये मतलब हुआ जैसे मैत्री की भावना मैत्री भावना करुणा भावना होलिका भावना ऐसी उपेक्षा भावना करनी है क्या उपेक्षा छोड़ दो है ना उपेक्षा की भावना नहीं तो पापियों के प्रति उपेक्षा करना है उपेक्षा की भावना नहीं करना है क्या तथा और वैसा होने से तत्म समाधि न अस्थि उसमें समाधि नहीं होती है मतलब धरना ध्यान समाधि नहीं होती है इसमें उपेक्षा नहीं हाँ एक तथा करता इसलिए ना बलम उपेक्षाता इसलिए उपेक्षा उपेक्षा वलम ना इसलिए उपेक्षा से कोई बल प्राप्त नहीं होता है मैथिली बल करुणा बल मैथिली से बल करुणा से बल है ना इसलिए उपेक्षा से बल प्राप्त नहीं होता है इसका मतलब क्या हुआ कि उपेक्षा में की जाने वाली भा, भावना से कोई बल नहीं प्राप्त होता है दोबारा पंक्ति कैसे लगाएंगे ठीक है यही है ऐसा होने से तस्याम समाधि ना में समाधि नहीं होती समाधि नहीं होती मतलब ध्यान समाधि नहीं होती है इसलिए उपेक्षा उपेक्षा से कोई बल प्राप्त नहीं होता है, है बल प्राप्त होता है करोणा से मुझे ऐसे संयम द्वारा भावना द्वारा संयम द्वारा बल होता है सही बल प्राप्त नहीं होता है क्यों क्यूँकी कर्ण बताते हैं सत्य संयम अभाव क्योंकि उसमें संयम का अभाव हो गया उपेक्षा में उपेक्षा में संयम करने वो नहीं कहा गया तो ये मैत्री मैत्री आदि सु लो मैत्री सूत्र का क्या हुआ मैत्री आदि में मैत्री आदि में भावना के द्वारा संयम करने से क्या मैत्री आदि में भावना के द्वारा संयम करने से मैत्री आदि का बल प्राप्त मैत्री बल करुणा बल मिता बल ऐसा आगे देखेंगे बले सु हस्ती बला देनी बी बल से हस्ती बल लेना कोई कमजोर योगी है सोचे हाथी के बराबर कल हमारी हो जाए तो क्या करें तो हाथी के बल में संयम करने से हाथी का बल प्राप्त हो जाएगा हाथी के बल का कर विचार करो ये इसकी इतनी ताकत है कबल का चिंतन शुरू कर दो धारणा हो जाए ध्यान हो जाए समाधि हो जाए तो हाथी के बराबर बल आ जाएगा और फिर चाहे पहाड़ी घर से उठा कर संयम सही योगी ऐसा तो कर सकता है हाथी के बलों में संयम करने से हाथी का बल आ है ना घोड़े के बल में संयम करो ऊंट के बल में संयम करो तो वैसे बल प्राप्त हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा हाथी आदि के बल में संयम करने से हाथी आदि का बल प्राप्त होता है हस्ती बल्स संयम आद हस्ती के बल में संयम करने से हसी बलो बोती हाथी के बल में संयम करने पर हाथी के समान बल वाला हो जाता है हाथी के समान बल वाला हो जाता है वन दे बल वन दे गरुड़ में उड़ने का बल है ना उड़ कर कहीं से कहीं चले जातेम करने से गरुड़ के बल में संयम करने से गरुड़ के, के समान बल वाला हो जाता है वायु में कितना दू दू तक चले जाती, कितनी ताकत समुद्री तूफान में है ना तूफान की तो वायु है ना उगा सबको वायु के बल में संयम करने से वायु के समान बलवाना हो जाता है हमारी ऐसा जानना चाहिए अच्छा यही लगता है की साधना ही ज्यादा करनी चाहिए बहुत ज्यादा पढ़ने का हिसाब कोई विश से पढ़ू है तो जीवन में देखिए योग सूत्र एक छत्तीस निकालिए तो निकालिए उसके साथ तो यहाँ का संबंध समाजी पद का छत्तीस सूत्र और देखेंगे विशोका व ज्योतिषमती है यहाँ तो ये भी बताया था कि ज्योतिषमती विशोका नाम की प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर मन स्थिर होता है तो मन को स्थिर करने वाली मन को स्थिरता की हेतु है ये प्रवृति है ना क्या है कि ज्योतिषमती विशोका नाम की प्रवृत्ति मन की स्थिरता का हेतु है संक्षेप में इतने समझ लेना वहाँ पर बताया था हृदय कमल में धारणा करने से हृदय हृदय कमल में धारणा करने से क्या होता है कि बुद्धि का साक्षात्कार होता है है ना अभी हृदय समृद्ध के धारे को तो है ना हृदय कमल में धारणा करने से धारणा करने से मतलब धारणा ध्यान समाधि सब करने से हृदय कमल में धारणा करने से या बुद्धि समी जो बुद्धि का साक्षात्कार है तो बुद्धि के साक्षात्कार को ही क्या बताया है ज्योतिष की क्या बताया और इस स्थिति में शोक नहीं होता है इसलिए भी शोका रही है। तो हृदय कमल में धारणा करने से क्या होता है बुद्धि का तो का वही का शब्द तो बुद्धि का सत्क करते प्रकाशमान है और आकाश के समान व्यापक है प्रकाशमान है और आकाश के समान व्यापक है तथा स्थिति वही सारा त्याग वहाँ स्थिति वही करते है वहाँ निर्मल स्थिति स्वच्छ स्थिति प्रवाह होने से वहां पर स्वच्छ स्थिति का प्रवाह होने से किसमें बुद्धि में अच्छा हृदय में ले लेना कि पर स्वच्छ स्थिति का प्रवाह होने से प्रवृत्ति प्रवृत्ति करते हैं वही ज्योतिष मत प्रवृत्ति या बुद्धि का साक्षात्कार है या बुद्धि का साक्षात्कार सूर्य चंद्र ग्रह मणि और प्रभाव के रूप में होता रहता है मतलब जो प्रकाश है इस होता रहेगा दिखाइएगा अब इतने ही ध्यान देंगे आप यही आवश्यक है यहाँ पर हृदय कमल में धारणा करने से जो बुद्धि का साक्षात्कार होता है उसी को क्या बोला है शोक रहित कहा है अब देखना तो बुद्धि का साक्षात्कार हो का मतलब क्या है ज्योतिषमती प्रवृत्ति आप उस बुद्धि जो साक्षात्कार होने पर आप बुद्धि को किसी में जिस वस्तु में लगा देंगे जब बुद्धि का साक्षात्कार हो जाए बुद्धि की वृत्ति को जिस लक्ष्य में लगा देंगे उस लक्ष्य का साथ साथ साक्षात्कार होगा चाहे वो सूक्ष्म देते हैं क्या और विवाहित जैसे की कोई बड़ी वस्तु हो लेकिन दीवार का पर्दा का व्यवधान हो विवाहित हो तो दिखाई देगी और विप्रकृष्ट मान लो कोई हजारों किलोमीटर दूर हो तो नहीं दिखाई देगी तो जो किस मतलब बुद्धि का साक्षात्कार जिसने किया है वो अपनी वृत्ति को में सूक्ष्म में और की किसी भी में तो उसका साक्षात्कार हो जाएगा पता चल जाएगा दूरस्वस्तु ऐसी है सूत्र देखेंगे प्रवृत्ति आलोक न्यासात् सूक्ष्मिक वित्त कृष्ण यानमहित्ञान ऐसे की प्रवृत्ति के प्रकाश का न्यास करने से या प्रवृत्ति के प्रकाश को स्थापित करने से प्रवृत्ति कौन ज्योतिषी प्रवृत्ति ज्योतिषमती प्रवृत्ति के प्रकाश को स्थापित करने से ज्योतिषी प्रवृत्ति क्या है बुद्धि का साक्षात्कार बुद्धि का हाँ तो उसके प्रकाश को कहने का तो मतलब है की बुद्धि का साक्षात्कार होने पर अपने वृत्ति को हाँ आ कि बुद्धि का साक्षात्कार होने पर अपनी वृत्ति को कहीं स्थापित करने पर लगाइए लगाइए बनी कि की प्रवृत्ति के प्रकाश को सूक्ष्म और वित्त विषय में स्थापित करने पर किसमें स्थापित करने पर सूक्ष्म और वित्तृष्ट विषय में स्थापित करने पर उसका ध्यान हो जाता है उसका साक्षात्कार हो जाता है ज्योतिष ज्योतिषमती प्रवृत्ति उगता मनसाह मन की ज्योतिषमती प्रवृत्ति कही गयी छत्तीसगढ़ में कही गयी ना समाधिकारी कही गई तस्याम या आलो का तस्याम है या तस्या है क्या बात है सभी में नस्या है अच्छा आपके पास श्रीवास्तव का संस्करण है ये आपके पास भी वही है इसका क्या बात है ठीक है याद दिलाना फिर देखेंगे तस्या ठीक लगता है उसका जो प्रकाश है उसका जो प्रकाश है किसका ज्योतिष प्रवृत्ति का उसका जो प्रकाश है योगी सम करते उस प्रकार को सूक्ष्म अथवा विपरीत विषय में अर्थे सभी है। ये वए, अर्थम अर्थम उस अर्थ का साक्षात्कार करता है तो ज्योतिषा ज्योतिषी प्रवृत्ति के प्रकाश को लगाने का मतलब है की बुद्धि का साक्षात्कार होने पर बुद्धि को लगा बुद्धि का साक्षात्कार होने पर बुद्धि को लगाना या साक्षात्कार को ही लगाना हाँ तो क्या होता है जिस विषय में लगा देगा सूक्ष्म में जो वही तो विषय में उसका साक्षात्कार हो जाता है इस प्रकार जो है ना ये भी सरों होते योगी सरो अतिय सामर्थ्य इस प्रकार के योगियों में आता है ओम पूर्ण पूर्ण ओणम